अभी गलती होने पर सब लोग हंसते हैं ये दिखना चाहिए ना गलती होने पर सब लोग हंसते ना नहीं जोर से नहीं हंसते किंतु हंसते ना नहीं तो इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना इतने पढ़ने के बाद पंचों से पूरी होने वाले इस पन, नहीं है इसलो को बोला नहीं जाता है हर्षो दौर कहीं डो भर नहीं कहीं ऐसा ही ध्यान रखना चाहिए अभी पावर के व्यवहार की अपेक्षा कर्माद अनुष्ठान उत्कृष्ट कहा उसकी अपेक्षा सगुणोपासना उसकी अपेक्षा का कहा सब क्यों है कारण क्या है उत्तरो कारण माह उत्तरोत्तर से शैष्ठ श्रेष्ठ थी व्यवहार के अपेक्षा कर्म अनुष्ठान सगुण कर्म भी सकाम के अपेक्षा निष्काम कर्म उसके अपश्चा सगुणोपासना उसके बाद निर्गुण ये उत्तर उत्तर क्यों कारण कहते यीप्यं तैष्यं विवर्धते विवर्धते ब्रह्म ज्ञाते साक्षा निर्गुणोपासन शनि वत विज्ञान समीपम तायावत श्रेष्ठ भी वर्धते जितने, जितने जितने ज्ञान के समीप होता है इतने इतने साधन में श्रेष्ठ तो बढ़ता है निर्गुणोपासन शनि साक्षात ब्रह्म ज्ञान आयते निर्गुणोपासन सबसे श्रेष्ठ क्यों क्योंकि शनि ही क्रमश धीरे धीरे साक्षात ब्रह्म ज्ञान ही हो जाता है इसलिए सबसे श्रेष्ठ हो गया इनमें से सब में से निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है निर्गुण उपासन से सर्वश्रेष्ठ कारण मह्म ज्ञान है साक्षात निर्गुण उपासन करते करते वो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है इसलिए निर्गुण उपासन अहम ब्रह्म अहम ग्रह सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मज्ञानायते उत्तम अर्थ दृष्टान्त प्रदर्शन इसे दृढ़ को दिखाकर के दृढ़ करते यथा संवादी विभ्रांति यथा संवादी विभ्रांति फलकाल प्रमाते विद्यायते विद्यायते विद्यायते तथोपास्ति मुक्ति जिस प्रकार संवादि भ्रम फलकाले में प्रमा हो जाती प्रमारूप है भ्रांति फलकाले में प्रमा हो जाती है संवादी भ्रांति <twardface> इसी प्रकार उपास्ति मुक्ति काले अतिपा कर तो विद्यालय में अतिपाक होने पर विद्या हो जाती है उपास ब्रह्म विद्या ये दृष्टान्त संवादी विभ्रांति को दिया पहले भी कहा था संवादी भ्रांति फल में प्रमा हो जाती है मणि के प्रभाव को मणि समझ कर जाने के बाद मणि के प्राप्त करने में मणि प्रभा में मणि भांति तो फल काल में प्रमा हो गई आगे फल प्राप्त हो जाता है मणि प्राप्त होने पर प्रमा हो गई मणि प्रमा तथा उपास निर्गुण उपास मुक्ति काल अति का विद्या हो जाती है तो। यता जो भ्रांति थी मणिप्रभा में बुद्धि वही भ्रांति क्या प्रमाण हो गई वो भ्रांति से जानने के बाद फिर अन्य प्रमाण से मणि को प्राप्त करता है वो और मणिज्ञान प्रमाण है कि भ्रांति तो स्वयं प्रमाण नहीं है। शंका कहते ननु संवाद विभ्रांति ही स्वयं न, न प्रमाण भवति। स्वयं तो भ्रांति है भ्रांति कैसे प्रमा हो जाएगी किन्तु तया प्रभु संवाद भ्रांति से प्रवृत्त हो गया पुरुष दौड़ कर गया जाने के बाद इंद्रिया सन्निक साथ प्रमा जाये थे मणि प्रभा देखने के बाद फिर देखा पास में मणि है मणि के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ सन्निकर्ष से अर्थ है मणि सन्निक भ्रांति स्वयं प्रमा नहीं हुई उससे भ्रांति से प्रभु पुरुषों को प्रमाण से प्रमा होती है इसे शंका पूर्व पक्षी शंका करता है संवादी भ्रमत पुंस प्रवृत्तम क्रमेती चेतोपास्तीरे कारणता पुष अ प्रमा चेत संवादिभ्रम से पुष हो प्रभत अमा इंद्रियां प्रमा होती प्रमाण नहीं होती इति चेत् तथा उपास्थिमातरे कारणायतां उपासना भी कारण है अन्य प्रमाण के लिए स्वयं उपास्य प्रमाणी होतीसते निर्गुणोपासन से वाक्य जन्य ज्ञान के लिए कारण हो जाता है इसलिए मान कारण हो जाती अस्तु तरीपासन होती निर्दिध्यासन रूप सद वाक्यजन अपरोक्ष ज्ञान कारण भविष्य यदि संवादी भ्रम से प्रभु होने पर अन्य प्रमाण से प्रमाण होती है निर्गुण उपासन भी ठीक इसी प्रकार निधि रूप होकर के वाक्य जन्य ज्ञान में ज्ञान तो होगा प्रमाण से प्रमाण वेदांत वाक्य वाक्य जन्य ज्ञान में उपासन निध्यास होकर कारण हो जाता है निधि से निधि होकर के प्रमा का अपरोक्ष ज्ञान में कारण हो जाता है निर्गुण उपासन तथा उपास प्रमाण कारण आय वाक्य जन्य प्रमाण कारण हो जाती है उपास कारणाय निर्गुण उपासना कने से और निधि ध्यास निर्गुण उपासना भी बाक्य जन्या प्रमा कारण है ये जदि ऐसा कहा तो जितने मूर्ति ध्यान प्राणायाम सेवा तीर्थाटन ध्यान जप जितने ये सब तो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान का साधन होते हैं है एवं सचिव मूर्ति ध्यान आदि चित्त काग्र संपादन द्वारा अपरोक्ष ज्ञान साधन संचार मूर्ति ध्यान आदि से तीर्थाटन जप सब जितने साधन है वो भी प्राणायाम आदि सब चित्त काग्र संपादन के द्वारा अंतःकरण शुद्धि चित्त काग्र के द्वारा अप्रोचा ज्ञान का साधन है चेत तद्य अंगीक्रिय हाँ? वो भी ठीक है अंत शुद्धि के द्वारा साधन सब है मूर्ति ध्यान से मंत्रे रि कारणता यदि अस्तुनाथाप्य प्रत्यास्य मूर्ति ध्यान से मंत्री यदि कारण था अशुना मूर्ति ध्यान मंत्र जप आदि से प्राणायाम सेवा निष्काम कर्म तीर्थाटन कीर्तन भजन जितने हे सब ज्ञान के लिए कारण साधन है कर्म भी निष्काम कर्म भी यदि कारण तो था अस्तुना ठीक है सब कारण है तथापि अत्र प्रत्याशक्ति विशेषते है निर्गुणोपासन में प्रत्याशक्ति विशेष है ज्ञान के सामीप्य है निर्गुणोपासना निर्गुणोपासन में सामीप्य है समय तो है इसलिए निर्गुणोपासना सबसे विशेष है निर्गुणोपासन कतिशेष तथा यदि मूर्ति ध्यान मंत्र आदि में भी ज्ञान साधनता है चित्ते के आग्रह के द्वारा तो निर्गुणोपासना में क्या अतिशय ऐसा अनुश उत्तर देते तथा अत्र प्रत्याशक्तिशिष्य विशेषते प्रत्याशक्ति का तो समीप्य किसके ज्यान प्रति ज्ञान प्रति ज्ञान के प्रति समीप में है निर्गुणोपासना इसलिए वो सौसे विशेष श्रेष्ठ हुआ कैसे प्र, में प्रत्याशी सामित्व है उसे प्रत्याशी प्रकार में वह दर्शन दिखाते है निर्गुणोपासन पक् समाधि निरोधाख्य सोनायासे न ल निर्गुणोपासन पक् सनिस्थ समाधि शनि ततः सामधि निरुदराख्य सोनासन लभ्य निर्गुणोपासन सोना जो पक्को हो जाता है वो सभी समाधि हो जाती है तथा शनि क्रम से जो निर संयासमा समाधि निर्विकल्प समाधि वो भी अनायासन प्रयत्न के बिना बोले सर्व से प्राप्त हो जाती है निर्विकल्प समाधि निर्गुणोपासन बार बार करने से जब पक्व हो जाता है तो सभी सब समाधि उसके बाद निर्विकल्प समाधि इस प्रकार कारण है ठीक है निर्गुणोपासन यदा पक्वती प्रारंभ करते समय तो कठिन है बहुत करते करते अभ्यास करते समय पक्व हो जाता है दृढ़ हो जाता है ध्येय आकार हो जाता है अहम सिंह ब्रह्म तथा सविकल्प समाधि हो जाती है तथिकल्प समाधि से भी निरधय नाम जिसका निरोधाख्य या समाधि निर्विकल कसा निरोधय सर्व निरोधात्वीज समाधि सब वृत्ति निरोधन पर सबका निरोध हो जाएगा निर्वीज समाधि ये सूत्र में पातंजलि सूत्र में कहा गया सूत्रोक्त लक्षण सूत्रोत्तम लक्षण निर्विकल्प समाधि का लक्षण कहा गया निर्विकल्प समाधि अनायस न लभ्य बिना प्रयत्न सर्व समाधि की प्राप्ति हो जाती है इसलिए निर्विकल्प समाधि के समीप है सभी उसके समीप है निर्गुणोपासना निर्गुणोपासन इसी प्रकार ज्ञान के समीप हुआ वत एवं निर्विकल्प का लाभ तथा किम तो निर्गुणोपासना करेंगे निर्ध्यासन होकर के सविकल्प समाधि आगे निर्विकल्प समाधि हो जाए उसे क्या लाभ है अतः निरोध लाभे पुंसोत रसंग वस्तु शिष्य ते पुनः पुनर्वासी वाक्या जाए तो जब ध्यान तो उना तो करते हैं ये अंतकण की वृत्ति अंतकर्ण में इधर उधर चिंतन होता है बहुत वृत्ति तो होती है योग चित्तवृत्ति निरोध चित्रवृत्ति को रोकना है बाह्य चित्रवृत्ति रोकने के बाद ध्यान करता है प्रत्येक ऐसे करते करते ध्येय आकार वृत्ति करके हमसे ब्रह्म से चिंतन करता है फिर सविकल्प समाधि के साथ द्वारा निर्कुल समाधि को जो प्राप्त करता है पुनसो अंतर असंग वस्तु सबका अभाव हो जाता है निर्विकल समाज में कोई कल्पना विकल्प वर्जित है सबका निरोध हो जाता है तो अंत असंगमस्तु जो असंग कूटस्थ आत्म तत्व वही केवल रहता है बाकी सबका अभाव हो जाता है समाज में रहता है सबका अभाव जैसे सुश्रुत में द्वित का अभाव है विस्मरण निरोध निर्विकल समाज में सबका अभाव होकर के स्वयं रहता है ये स्थिति को प्राप्त करने पर जो निर्विकल समाधि को प्राप्त कर लेता है शगुनोपासन करके ये इष्ट देवता का साक्षात्कार कर लेता है उसको वाक्य महावाक्य से बहुत सरल शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है पुनः पुनर्वासित सुदृढ़ करने पर जो तम पद का लक्ष्यार्थ है उसके निश्चय जब तक नहीं होता है तब तो तक तो वाक्य से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है वाक्यर्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण है सप्तम से आदि में एक पदार्थ तत्पदार्थम पदार्थ तत्पद कामान वास्थ है लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य सदैव एक में वित प्रमाण से निश्चय हो जाता है किन्थ में वाच्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के लिए प्रतिबंध होता है देहादि में अहम बुद्धि विपरीत भावना संशय है प्रमाण में संशय प्रमेय जीव ब्रम्हे की एकता कैसे है मैं कैसे सरोप्रम हूँ ये संशय रहता है ये संशय निवृत्त होने पर स्वम पद के अर्थ में संशय विपर्य नष्ट हो जाए कुटस्थ में निश्चय हो जाए कु तब ब्रह्म के साथ एकत्व ज्ञान तो, तो महावाक्य से हो जाता है महावाक्य प्रमाण है किन्तु जब तक स्वम पद के लक्ष्यार्थ का निश्चय नहीं होता है तो महावाक्य से एकत्व ज्ञान नहीं होगा ऐसे तो बन्नी ना सिंचित करने पर बनिना इस पदार्थ से ज्ञान नहीं सिंचित पदार्थ से ज्ञान नहीं फिर भी वहीं न सिंचित बन्नी में का तो है गीला करना, करना तो नहीं योग्यता नहीं शाब्दोध नहीं होता है वनी ना सिंचित कहें तो लगता है समझ आ गया वही से दे ये वो नहीं वाक्यार्थ नहीं वाक्य अर्थ नहीं होता है ठीक इसी प्रकार तत्व अब तो कहते समय देहादि में हम बुधे अल्प ज्ञान अल्प शक्ति में अनुवास्य हम बुद्धि अब ब्रह्म के साथ एकत्र तो ज्ञान होगा शब्द से कहेंगे मैं ब्रह्म ऐसा तो कोई कह देगा वो तो ज्ञान नहीं हुआ जैसे बन्नी से गिला कर दे ये ज्ञान हो गया ऐसे में ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है तो वो बोध नहीं अखंड कर ऐसे ज्ञान होगा तो पद के लक्ष्यार्थ के साथ तत्पद लक्ष्यार्थ का एकत्व है लक्ष्यार्थ निश्चय होना चाहिए जो निर्भुद और स्थित होता है तुम सह असंग अंतर असंग वस्तु शिष्य असंग वस्तु से पुनः पुनः पुनर्वासना पर तो, होगा महावाक्य प्रमाण से निर्विकल समाधि होने पर भी महावाक्य प्रमाण से ज्ञान होता है केवल समाधि निर्विक्ल समाधि हो जाने से नहीं कृतकृत नहीं हुआ वा। वाक्य से अपरक्ष ज्ञान चाहिए कथपि किम इतः पुन पुन वास तत्व तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है अस्म वस्तुनि, वस्तु असंग पुना पुनः पुनः पुनर्वासी बार बार भावना करने पर लक्ष्यथ निश्चय जो हो जाता है दृढ़ होता है तो वाक्या तो तो महावाक्य से सत्कार तो तत्वज्ञान तो हो जाता है अहम सिंब्रम इस ज्ञान एवं आकार ज्ञान, ज्ञान जाएत तो हम के निश्चय करने के लिए अन्य व्यक्ति है शास्त्र प्रमाण मनन है बहुत करके फिर अभ्यास करना पड़ता है उपासना बाकी जितने साधन सब अंत सा को शुद्धि जितने एकाग्रता आदि के लिए चाहिए उसके बिना ज्ञान नहीं होता है इसलिए सब साधन सार्थक है कोई साधन व्यर्थ नहीं है कोई एक साधन को लेकर अन्य साधनों का खंडन करते है ऐसे बहुत लोग बहुत मत चलाते हैं कुछ एक ले लेंगे बाकी पूर्व अपश्चात का खंडन करेंगे यही करो ये नहीं करो ये तो नहीं सगुणोपासन विधि तीर्थार्थन भजनन जप प्राणायाम सेवा जितने साधना निष्काम कर्म सब का कर साधन है कर्म भी साधन है ज्ञान का जो कर्म फल इच्छा नहीं तो ज्ञान का साधन होता है सब साधन है अंतकरण शुद्धि पर ही ज्ञान होता है ये शास्त्र चिंतन जो शास्त्र चिंतन करते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यान अन्य कोई शास्त्र चिंतन अभ्यास करते हैं, दिमाग बुद्धि लगाते हैं बुद्धि में एकाग्रता होती है एकाग्रता का साधन है ये सब शास्त्र चिंतन के द्वारा भी बुद्धि में एकाग्रता होती है ये भी साधन है और मंत्र जप करते हो भी साधन है कभी कभी किस किस को मंत्र जप में एकाग्रता नहीं होती शास्त्र चिंतन श्रवण में एकाग्रता हो जाती है एकाग्रता यदि होती तो लाभ है या किसी में आग्रह कर इतना है एकाग्रता जिसमें वही करे एकाग्रता है जिसको जैसे साधक के अवस्था के अनुसार किस में किसी साधना होती है कोई, कोई साधना कर सकता है ऐसा नहीं कोई साधना व्यर्थ नहीं है सब साधन समझ करके अपने अधिकार अपने योग्यता को देखकर कोई साधना करे कि अन्य साधना का खंडन करना नहीं सब साधन है ये निर्गुणोपासन करने पर भी जब तम पदार्थ निश्चय होता है तब तो व्याख्या से ज्ञान होता है और उसके बिना खाली कोई कहते भजन करो क्या श्रवण करना क्या वेदांत श्रवण करना साधना करो वो साधना तो निर्गुणोपासना करे तो अच्छा तो है नहीं कर पाए तो वो निकुष्ट है निर्गुण उपासना कोई करता है श्रेष्ठ है वेदांत श्रवण से श्रेष्ठ है नही निर्गुणोपासना नहीं है अन्य उपासन से श्रेष्ठ है निर्गुणोपासना नहीं करके यदि सगुणोपासना करे उससे भी निकुष्ट है सगुणोपासना सगुण व्यापक ब्रह्म चिंता नहीं कर पाता है तो प्रतीक उपासना करेगा उसके नीचे उसके नीचे भजन कीर्तन ध्यान नाचना सब साधने है। सब जितने साधने धीरे धीरे अंतरंग कौन होगा जो ज्ञान के समीप है बाकी सब ठीक है बहुत लोग भक्ति से भाव से बिहल हो कोई नाच करते हैं और कोई उसके बिना भी नाच करते है, दिखाते है ऐसा भी होता है बहुत लोग नाचने ठीक लेते ऐसा लगे देखने वाले को ये भी चलता है ठीक है वो भी साधन है इसे करते करते कभी व्यक्ति हो करके नचते है वो भी ठीक है सब साधन है कोई नहीं साधन नहीं बात नहीं कुछ नहीं करने की अपेक्षा कुछ कुछ साधन करना चाहिए खंडन करना नहीं है ये भी साधन है वो भी साधन है अपने करो जो कोई नित्य प्रातः स्नान गंगा स्नान करते है गंगा जी प्रणाम करते है सूर्य को सूर्य नमस्कार करते है संध्या बंदन करते साधने, साधने है सब साधन है बहुत साधन है तत्व ज्ञान स्वरूप में स्लो को हो गया निरोधलाव स्लोक बोलो देवी सप्त क्या है तत्व ज्ञान उसका स्वरूप दिखाते विषय स्पष्ट करते हैं निर्विकारा संग नित्य स प्रकाशकूर्णता बुद्ध झटती शास्त्रोक्ता आरोह्य विवाद बार बार अभ्यास करने परम पद के लक्ष्यार्थ निश्चय होने पर निर्विकार है कुटस्थ असंग्रह्मवी असंग पुरुष, नित्य हे सप्रकाश हे एक ही है अपूर्णता ये सब धर्म बुद्ध शास्त्रता अविवाद तो आरोहती झटि ये शास्त्र थी, थी। में तो कहे गई किंतु बुद्धि में उत्तर नहीं है चिंतन कर बढ़ते हैं अहम अस्म ब्रह्म में ब्रह्म ऐसे रखते है किन्तु कैसे ब्रह्म हो सकता है ब्रह्म व्यापक है अल्प है देहादि में अहम बुद्धि अहम ब्रह्म करते साहम इधर, अब ब्रह्म उधर ब्रह्म व्यापक उधर है अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म एक एक नदी के स्तर पर नदी के तरफ नदी जैसे न और दूर है इधर ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म ऐसे करते रहते ऐसे कैसे होगा अहम शब्द का लक्ष्यार्थ निश्चय करे कब ब्रह्म के साथ एकत्र होगा इसलिए वो रटने का भी साधन है उसके अपेक्षा लक्ष्यार्थ में कौन हो हूँ लक्ष्यार्थ को पहले समझे बाच्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ है से को उसको ठीक संचय विपर रहित रही तो, लक्ष्यार्थ के ज्ञान हो जाए तब तो ब्रह्म के साथ एकत्र होता है तब तो क्या होता है निर्विकार है असंग है नित्य स्व एक पूर्णता ये सब बुद्धि में शीघ्र ही आरूढ़ हो जाते है अविवादत विरोध नहीं रहता है जय विरोध ज्ञान है विकार सुख दुख संग अनित्य जन्म मरण सुख दुख आदि सब है परिचय बुद्धि है पूर्णता कैसे अपने को जो परिचय न मानते देहादि में हम बुद्धि है न बुद्धि तो व्यापक ब्रह्म के साथ एक कैसे तो होगा कभी होगा कुटस्थ को समझे संपद का लक्ष्यार्थ समझे दृढ़ हो तो शास्त्रोक्ता धर्म स्व निर्विकारा संग नित्य स्व प्रकाश पूर्णता शास्त्रोक्ता बुद्धौ झटि से आरोहं अभिवाद विवेक चूटाणे कहा अत्यंत वैराग्य बत सामधि सामत सेृढ़ प्रबुध प्रत्य सही बंध मुक्तिर मुक्तात्मोन सुखानुभूति ही अत्यंत वैराग्य होता समाधि अत्यंत वैराग्य दृढ़ वैराग्य होने पर ही समाधि होती है आसक्ति रह करके मन में कुछ रख करके सोचे की इतने करके एक समाधि ज्ञान हो जाए फिर हम आगे इसे ऐसे करेंगे और लिस्ट बन करके रखा है। आगे क्या क्या करेंगे बैठा बड़ा जोर से आठ बंद करके असंह करके और संकल्प रखा के आगे क्या क्या करेंगे ज्ञान कभी होगा संकल्प पर रखकर रखा छिपा कर रखा किसको नहीं पता अपने नोटबुक में छिपा कर रखा ये ये करेंगे रोज थोड़ा उसके लिए भी ध्यान करना पड़ता है देख संकल्प मन में रखो उसके बाद संकल्प में बढ़ जाएंगे और ध्यान कहा रहेगा पता नहीं चलेगा उसके विषय ही सारा जीवन चल जाता है ऐसे होता है बहुत में वो मन में संकल्प पूरा संकल्प त्याग करना पड़ता है ये मन का स्वभाव क्या है संकल्प विकल्प आत्मा मन है मन को निध करने के लिए संकल्प त्याग करे और संकल्प मन रखे और ध्यान करे जिसे ध्यान करे संकल्प ही तो मन कहा निरुद्ध होगा संकल्प के विषय संकल्प बढ़ते है ये अभ्यास करना पड़े तो अत्यंत वैराग्य होता समाधि समाधि होने पर दृढ़ ज्ञान होता है ऐसे शास्त्र जन्य ज्ञान थोड़ा हो तो गया ब्रह्म ब्रह्म है ये सरल सर्वम कलित ब्रह्म अहम सिंह ऐसे समझ लिया ऐसे कोई सब जानने सुनने वाले व्यक्ति भी जो तर्क संग्रह नहीं पढ़े उनको जो पूछेंगे वन्यना सिंचेत इस वाक्य से शब्द बोध होता है सब हो, हो जाता है कहीं पूछा बहुत समझदार व्यक्ति तर्क संग्रह नहीं पड़े उनको मालूम नहीं वन्यना सिंचेत तो करे गिरा करे यही तो शब्द है अर्थ सब क्या समझे शब्द बोध उसको कहते हैं शब्द तो बोधन नहीं तर्क संग्रह में कहा गया शब्द बोधन नहीं होता योग्यता गिर हाथ ठीक है इसी प्रकार बहुत लोग समझते हैं मैं ब्रह्म यही तो ज्ञान है और क्या करना है और कर क्या करना मैं ब्रह्म ये निश्चय करना बस निश्चय कर हम तो ब्रह्म है और कुछ नहीं निश्चय कर बैठो बाकी सब काम करो और साधन क्यों करना निश्चय हो गया ना ऐसा <laughs> करके बहुत लोग बाकी प्रपंच करते हैं और इसको साधन करना है क्यों निश्चय हो गया ऐसा करने से अपने आप को धोखा देना होता है तो अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित सेवक दृढ़ प्रबोध प्रभृ तत्व से ही बंधमूति ऐसे साक्षात्कार होने पर ही बंधानुभूति होती है परोक्ष ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी नहीं ये दुख संसार दुख आपको प्रत्यक्ष है या परोक्ष है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भ्रम की निवृत्ति प्रत्यक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से परोक्ष ज्ञान से है अपरक्ष सर्प देख रहे हो डर रहे हो और पिता माता गुरु जी कहेंगे नहीं सर्प नहीं रजू है जाओ देखते सर्प जाकर पकड़ लो गे नहीं जाओ तो रजू ज्ञान है सर्प नहीं निश्चय अपरोक्ष हो गया सब तो ठीक है नहीं होता किसी के वाक्य कोई नहीं मानेगा प्रत्यक्ष अपरोन से ही अपरोक्षवृत्ति होगी परोक्ष ज्ञान से निवृत्ति होगी वो परोक्ष थोड़ा समझ लेने से कुछ नहीं होता है ऐसे दृढ़ ज्ञान होने पर ही बंधन निवृत्ति होती मुक्त आत्मात्य सुखानु मुक्त आत्मा होने पर नित्य सुख का अनुभव होता है इसलिए ये निर्विकल्प समाधि साधन नहीं कहा गया नविकल्प समाधि पर सात अपरोक्ष ज्ञान मुद्री तम प्रमाणम निर्विकल्प समाधि होने से आगे अपरक्ष ज्ञान होता है वाक्य से इसमें क्या प्रमाण ये आसंख्य अमृत बिंदु आदि श्रुतः सर्वापी प्रमाण अमृत बिंदु उपनिषद आदि बहुत श्रुति प्रमाण है